मैत्रियोपनिषद तृतीयोध्याय अहमस्मी परसमी ब्रह्मास्म प्रभुओस्म्य हम सर्वोक गुरुष्ठास्मे सर्वोके स्थस्म्य हम अंत स्थित ब्रह्म मैं हूँ और बाह्य परब्रह्म भी मैं ही हूँ मैं ब्रह्म हूँ उत्पत्ति हूँ लोकों का गुरु हूँ और सभी लोकों में जो भी कुछ है वह मैं ही हूँ अहमेवास्म सिद्धोस्म शुद्धोस्म ही परमोस्म्य हम अहमस्म सदाशोस्मी नित्योस्मी विमलोस्म्य हम मैं ही सिद्ध हूँ मैं ही शुद्ध हूँ तथा परम तत्व भी मैं ही हूँ मैं सदैव अर्थात विद्यमान रहता हूँ मैं नित्य हूँ एवं मलरहित भी मैं ही हूँ विज्ञानोस्म विशेषोस्म शोभोस्म सकलोसम्य हम शुभोस्म शोकहीनोस्म चैतन्योस्म समोस्म्य हम मैं विशिष्ट ज्ञान संपन्न हूँ मैं विशेष हूँ सोम मैं हूँ सभी कुछ मैं ही हूँ मैं शुभ हूँ शोक रहित हूँ समहूँ तथा चैतन्य भी मैं ही हूँ मानवमानीनोस्मे निर्गुणोस्में शिवोस्म्य हम द्वैताद्वैतविहीनोस्मे द्वंद्वहीनो सोस्म्य हम मैं मान एवं अपमान से रहित हूँ निर्गुण अर्थात गुण रहित हूँ मैं ही शिव हूँ द्वैत एवं अद्वैत के भाव से रहित हूँ सुख तथा दुख आदि द्वंद्व से रहित हूँ तथा वह ब्रह्म मैं ही हूँ भाव भाव भावाभाविहीनोस्मे भाषाहीनोस्म भास्म्य हम शून्यशून्य प्रभावस्म शोभना शोभनोस्म्य हम भाव अभाव अर्थात उत्पत्ति और विनाश से परे हूँ भाषा अर्थात प्रकाश से अलग हूँ किंतु प्रकाश भी मैं ही हूँ मैं शून्य और अशून्य रूप हूँ तथा मैं ही सुंदर और असुंदर भी हूँ तुल्या तुल्य तुल्यातुल्यहीनोस्में नित्यशुद्ध सदाशिव सर्वासर्विहीनोस्में सात्विकोस्में सदास्म्य हम तुल्य अतुल्य अर्थात समता एवं विषमता से रहित हूँ नित्य हूँ शुद्ध हूँ एवं सदाशिव हूँ मैं सर्व असर्व की कल्पना से रहित हूँ सात्विक हूँ और मैं सदैव विद्यमान रहने वाला हूँ एक संख्या विहीनोस्मे द्वस न चेदहीनोस्मे संकल्परहस्म्य हम मैं एक अर्थात अद्वैत रहित और दो संख्यारहित अर्थ द्वैतरहित हूँ सत्य और असत्य के भेद से रहित हूँ तथा तो मैं संकल्प से रहित हूँ नानात्म भेदहीनोस्म खंडानंद विग्रह नाहस्मे न चाण्यों में देहादिहितम्य तो हम मैं विविधता से रहित तथा अखंड आनंद स्वरूप हूँ न मैं अहम रूप हूँ और न अन्य भी नहीं हूँ मैं शरीरादि से रहित हूँ आश्रयाश्रयहीनोस्मे आधार रहीस्म्य तो हम बंधमोक्षादिहीनोस्में शुद्ध ब्रह्मास्मि स्मितम्य तो हहम मैं आश्रय निराश्रय से रहित हूँ मैं आधार रहित हूँ बंध मोक्ष से भी रहित हूँ तथा मैं ही शुद्ध ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप हूँ चित्तादि सर्वहीहीनोस्मे परमोस्मी सदा विचार रूपोस्मे निर्विचारोस्म सोस्म्य हम मैं चित्त आदि सभी से रहित हूँ मैं परमात्म ब्रह्म हूँ मैं सर्वदा विचार रूप है विचार से परे भी हूं आक अकारोकारोस्मे मकारोस्म सनातन ध्यात ध्यान विहीनोस्म ध्येयनोस्मे सोस्म्य अहम अकार उकार एवं मकार रूप सनातन मय ही हूँ मैं ध्याता ध्यान एवं ध्येय से परे भी हूँ सर्वरूपस्मे सच्चिदानंद सर्व सर्वतीथस्वोस्मी परमात्मास्म्य हम शिव मैं सर्वत्र पूर्ण रूप हूँ सच्चिदानंद के लक्षणों से युक्त हूँ तीर्थों का स्वरूप भी मैं ही हूँ और परमात्म स्वरूप कल्याणकारी भगवान शिव ही मैं ही हूँ लक्ष्य लक्ष विहीनोस्मी लय हीन रथोस्म्य हम मातृमान विहीनोस्म यहीन शिवस्म्य हम मैं लक्ष्य एवं अलक्ष्य से विहीन हूँ तथा लय न होने वाला रस स्वरूप हूँ मैं ही प्रमाण प्रमेय और प्रमाता से रहित तथा मैं ही शिव स्वरूप हूँ न जगत सर्वद्रष्टास्मी नेत्रादि रहितोस्म्य हम प्रविधोस्मी प्रबुद्धोस्मी प्रसन्नोस्मी हरोस्म्य हम मैं इस संसार का सर्वद्रष्टा नहीं हूं मैं आँख आदि समस्त इंद्रियों से रहित हूँ मैं ही वृद्धि को प्राप्त करता हूँ ज्ञानवान प्रसन्न एवं हर पापों को हरने वाला हूँ सर्वेन्द्रिय विहीनोस्में सर्वकर्मा कृतव्य हम सर्वेदांत तीप्तस्मे सर्वदा सुलभोस्म्य हम मैं सभी इंद्रियों से रहित हूँ तब भी समस्त कर्म करने वाला मैं स्वयं ही हूँ समस्त वेदान द्वारा सर्वदा तृप्त एवं सर्वसुभ मैं ही हूँ मुदिता मुदिताख्योस्मे सर्वौन फलोस्म्य हम निचिमातृपोस्मे सदा सचिन्मस्म्य हम मैं आनंद एवं शोक रूप हूँ सर्वदा मौन रहने की फल रूप हूँ नित्य चिदूप हूँ तथा मैं ही सच्चिद्रूप भी हूँ ये हीनोस्मे स्वल्पम्यतिस्म्य हम हृदय ग्रंथहीनोस्में हृदयाग जो कुछ भी है मैं उससे रहित हूँ मैं अति अल्प और अत्यधिक भी नहीं हूँ मैं हृदय की ग्रंथ से रहित हूँ तथा तो हृदय कमल के मध्य में रहने वाला भी हूँ पटविकारहीनोस्में सड़को सरहितम्य हम अरिष्वर्ग मुक्तस्मे अंतराल मैं जन्म अस्तित्व विपणीमन विकास अपक्षय और विनाश छह विकारों से रहित चरम आदि छह कोषों चर्म मांस रक्त नाड़ी मेद और मज्जा से रहित तथा काम क्रोध आदि सड़ रूपों से हीन हूँ और नितांत अंत स्थान में रहने वाला हूँ देश काल विमुक्तो दिंगम्बर सुखोस्में हम नास्तिनास्त विमुक्तस्मे नकाररहितम्य हम मैं देश और काल से रहित हूँ दिगंबर एवं आनंद स्वरूप हूँ यह नहीं है यह नहीं है इससे मैं मुक्त हूँ अर्थात मैं भाव भावशून्य हूँ तथा नकार से रहित भी मैं ही हूँ अखंडाका स्वरूपस्म हखंडाकार मत्म्य हम प्रपंच मुक्तचित्तस्मी प्रपंच रहीस्म्य हम मैं अखंड आकाश स्वरूप हूँ अखंडाकार भी मैं ही हूँ मैं सांसारिक प्रपंचों से परे चित्तवाला हूँ तथा संसार प्रपंचादि से रहित हूँ सर्वप्रकाशरूपोस्मे चिन्मात्र ज्योतिस्म्य हम कालत्रोक्तस्मे तो कामादिहित्य तो हम मैं स्वरूप हूँ तथा चैतन्य रूपी ज्योति भी मैं ही हूँ तीनों कालों से परे अर्थात मुक्त हूं एवं मैं काम क्रोधादि से रहित हूं कायि कादि विमुक्त निर्गुण केवलोस्में हम मुक्तिनोस्में मुक्तस्मे मोक्षहीनोस्में हम सदा मैं देह अदेह अर्थात शरीर अशरीर से मुक्त हूं निर्गुण हूं तथा मैं केवल एक हूं मुक्ति रहित होते हुए भी मुक्त हूँ तथा मैं सदैव मोक्षरहित हूँ सत्यासत्यादि हेलोस्मे सन्मात्रस्म्य हम सदा गंतव्य गमनादि गमनादे विवर्जिता मैं सत्य असत्य से रहित हूँ केवल मैं ही सत्य स्वरूप से भिन्न सभी कालों में नहीं हूँ मैं गमना गमन से रहित हूँ अर्थात मुझे कहीं जाना अथवा न जाना नहीं है एवं मेरा गंतव्य अर्थात जाने का स्थान भी नहीं है सर्वदा समूपोस्म शांतोस्मी पुरुषोत्तम एवं स्वाभव यसमस् संशय मैं सर्वदा समरूप एवं शांत परमात्मा पुरुषोत्तम जिसका इस प्रकार से सानुभव है वह ब्रह्म निश्चित ही मैं हूँ इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं है यह भवति थी ब्रह्मनिषद जो मनुष्य एक बार भी इस मैत्री उपनिषद का श्रवण करता है वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है ऐसा ही यह उपनिषद है ओम शा तिथि शांति शाति तिथि मैत्री उपनिषद समाप्ता